विक्रांत ने पानी का गिलास उठाकर एक घूंट पानी पिया और फिर टिश्यू पेपर उठाकर अपना मुंह पहुँचने लगा क्यूँकी विक्रांत को न जाने क्यूँ ऐसा एहसास हो रहा था दयाकर को पकड़ना नामुमकिन ही है क्योंकि विक्रांत को कहीं न कहीं ये लग रहा था कि शायद दयाकर का भी मर्डर हो चुका है कातिल ने दयाकर को भी मार डाला है ऐसे में अब शायद ही पुलिस उसे कभी पकड़ पाए खाने के बाद सीनियर ऑफिसर पी के मधु ने विक्रांत से मैनेजर गुलाटी के बारे में सवाल किया पहले तो हर्षित ने पी के मधु को इंश्योरेंस बताया हालांकि तो अशोक ने सारी बात सुनने और समझने के बाद कहा की वो अपनी एक टीम को इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस में भी भेजेगा ताकि वहाँ से कुछ निकलकर सामने आ सके अगर कोई ऐसी बात होगी तो जरूर पता चलेगी लंच करने के बाद अब फिर से विक्रांत खुद को एनर्जेटिक फील कर रहा था वो उठकर खड़ा हो गया और फिर व्हाइट बोर्ड में देखने लगा व्हाइट बोर्ड में लिखे हुए केस की को देखते हुए वो केस को समझने की कोशिश करने लगा ठीक इसी समय हर्षित को मोबाइल पर फोरेंसिक एक्सपर्ट चौटाला साहब का मैसेज मिला जिसके बारे में उसने विक्रांत को बताना शुरू किया इमरजेंसी चौटाला ने अपनी फोरेंसिक टीम के साथ हॉस्पिटल पहुँच कर वहां पर एडमिट पड़े कौशिक का भी निरीक्षण कर लिया था प्रोफेसर चौटाला ने बताया कि कौशिक की बॉडी में एक ही चाकू से तकरीबन 10-12 बार वार किया गया था जिस चाकू से उसके शरीर में वार किया गया था उसके धार की लंबाई तकरीबन 10 सेंटीमीटर ही थी हर्षित ने जब विक्रांत को इस तरह से सैंपल चाकू की फोटो दिखाई तो विक्रांत को अपने ही एक पुराने पॉकेट नाइफ की याद आ गई जिससे वो पहले अपने पास फल और सब्जियाँ काटने के लिए रखता था हर्षित ने विक्रांत को बताया की चौटाला साहब ने जिस चाकू की फोटो भेजी थी उसे जब कुक बहादुर को दिखाया गया तो फिर बहादुर ने बताया कि उसकी एक चाकू कुछ दिन पहले गायब हो गई थी जिससे वो किचन में फल वगैरह काटा करता था ऐसे में अब सबको पूरा यकीन हो गया था कि उसी चाकू से कतिल ने कौशिक के ऊपर अटैक किया था अभी हर्षित ने अपनी बात खत्म की थी कि अचानक से विक्रांत का फोन बज उठा उसने फोन चेक किया तो पता चला की यह हर्ष का फोन था जैसे ही विक्रांत ने फोन उठाया उसे घोड़ो के चिल्लाने और दौड़ने की आवाज सुनाई पड़ी ऐसा लग रहा था कि हर्ष किसी हॉर्स रेसिंग कोर्ट में खड़ा था हाँ हर्ष बताओ क्या हुआ विक्रांत ने फोन उठाते हुए कहा सर आपने कहा था ना कि दयाकर और निरूपा के बारे में पता करने के लिए हाँ तो तुम उनके फिल्म स्कूल गए थे विक्रांत ने सवाल किया हाँ हाँ गया था सब पता चल गया मुझे मुझे तो निरूपा भी मिल गई थी वो थोड़ा बहुत अच्छी दौड़ती है गज़ब की हॉर्स राइडिंग करती है वो हर्ष ने जवाब दिया सर वो हॉर्स राइडिंग करती है और अपने खुद का घोड़ा भी खरीद रखा है ने फोन पर जवाब दिया अच्छा हुआ सर मैं स्मार्ट हूँ चेन्नई नहीं गया फोन पर विक्रांत ने बड़े गर्व के साथ विक्रांत को बताते मतलब देखो सर अगर आपको कोई केस सॉल्व करना है तो फिर ऐसे लोगों को सवाल कीजिए जो आपकी मदद कर सके तो मुझे जितने लोगो ऐसी उम्मीद थी वो मेरी मदद कर सकते है मैंने उन सबसे निरूपा के बारे में पूछा फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया की रूपा उसकी फैमिली अब कोयम्बितुर में रहती है तो मैं सीधे कोयम्बित चला गया और फिर यहाँ मेरी मुलाकात निरूपा से हो गई है आगे हर्ष ने काफी एक्साइटेड होते हुए कहा नूपा अब बहुत अच्छे से रह रही है और पता है आपको अब उसने एक बिजनेसमैन से शादी भी कर ली है उसके हस्बैंड की दवाइयों की फैक्ट्री है और हाँ अब उसने अपना नाम भी बदल लिया है अब वो नुरूपा भाटिया नहीं बल्कि रूबिका भाटिया के नाम से रहती है इधर उसको निरूपा के नाम से कोई नहीं जानता क्या बकवास कर रहे हो विक्रांत ने चौंकते है सर आप बिलीव करो मेरा जस्ट अभी मैंने उससे बात भी की है पहले तो वो अपने पास्ट के बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहती थी लेकिन वो ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाई मैंने ऐसा जादू चलाया कि ना तो वो खुद को रोक पाई उसे मुझसे बात करना ही पड़ा अच्छा तो फिर उसने क्या कहा तुमसे? विक्रांत ने सवाल किया। हर्ष ने तुरंत ही सारी बात विक्रांत को बतानी शुरू कर दी उसने विक्रांत को बताया कि पहले तो वो कुछ बोल नहीं रही थी लेकिन जब मैंने उसे धमकी दी कि मैं उसके और दयाकर के बारे में उसके पति को बता दूंगा तब जाकर उसने सारी कहानी बतानी शुरू की ओर विक्रांत को हर्ष से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी उसने सोचा भी नहीं था कि हर्ष बेशर्मी की हद इस कदर पार कर सकता है अच्छा तो बताओ निरूपा और दयाकर के बीच क्या चक्कर था विक्रांत ने बेहद उत्सुकता के साथ सवाल किया हर्ष ने फिर तुरंत ही सब कुछ बताना शुरू कर दिया सर निरूपा ने भी ये बात एक्सेप्ट की है कि उसका और दयाकर का रिलेशनशिप था वो दयाकर के साथ कॉलेज में जब थी तभी उन दोनों का चक्कर चल रहा था लेकिन उनका रिलेशन ज्यादा दिन तक नहीं चला था वही कॉलेज टाइम में ही उनका ब्रेकअप हो गया था रूपा को तो यहाँ तक बताया कि ग्रेजुएशन के बाद से अब तक उसकी और दयाकर की कभी मुलाकात भी नहीं हुई है विहर्ष ने कुछ सोचते हुए कहा सर मुझे जहाँ तक लग रहा है, कि का इस केस से नहीं है। मतलब दयाकर ने रूपा का बदला लेने के लिए कतई कोई मर्डर नहीं किया है विक्रांत ने जब देखा की सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन और एस पी के मधु भी इस वक्त उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे है तो फिर उसने फोन को स्पीकर पर डाल दिया ताकि वो लोग भी हर्ष की बातें सुन सके अच्छा भले ही दयाकर और निरूपा का रिलेशन वैसा नहीं है जैसा कि हमने सोचा था लेकिन मर्डरर ने जो क्लू छोड़ा था और हम लोगों ने उस क्लू के बारे में जैसा सोचा था वो सब बिल्कुल सही है अर्ष आगे की बात बताते हुए कहा निरूपा ने ये बात एक्सेप्ट की है की डायरेक्टर रविचंद्रन ने दो करोड़ पचपन लाख की स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए उसका यूज किया था और फिर बाद में उसको फिल्म से इसलिए बाहर कर दिया था तो क्यों, उसके चेहरे पर कोई इन्फेक्शन हो गया था मतलब कि उसका चेहरा खराब हो गया था फिर उसके बाद डिप्रेशन में आकर ने ने बिल्डिंग से कूद कर सुसाइड करने की भी कोशिश की थी उस वक्त तो वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही थी हम हर्ष ने फिर कुछ पल रुकने के बाद आगे कहा अच्छा और आपको पता है न को आज तक ये लगता है कि उसके चेहरे पर जो इन्फेक्शन हुआ है वो अलर्जी की वजह से हुआ था और इसी वजह से उसका चेहरा खराब हो गया था और उसे फिल्म से बाहर होना पड़ा था विक्रांत सुनकर बहुत रह गया। अच्छा तो और प्ले में पार्टिसिपेट किया था उस वक्त उसे लग रहा था कि उसका आगे का फिल्मी करियर बहुत अच्छा होगा लेकिन जब वो फिल्मी दुनिया में आई तभी से उसका बुरा टाइम स्टार्ट हो गया था शुरू शुरू में राइटर नौशाद ने उसे न्यूड सीन देने के लिए मजबूर कर दिया था हर्ष ने आंखें बड़ी करते हुए कहा पहले तो निरूपा ने न्यूड सीन देने से इनकार कर दिया था लेकिन उस वक्त नौशाद तमिल फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम था उस वक्त फिल्म के प्रोडक्शन हाउस से लेकर डायरेक्टर तक सब उसकी ही सुनते थे बाद में फिल्म में काम करने के लालच में निरूपा को उस बी ग्रेड की फिल्म में न्यूड सीट देना पड़ा था